आप सुनबर रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और खास हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जी जुड़े हुए हैं जिनकी आवाज से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं और आज विशेष रूप से वन्य सप्ताह उसके बारे में हम बात करेंगे वन्य सप्ताह का मतलब क्या है और इस पूरे सप्ते में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर शर्मा जी से तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार धन्यवाद मित्रों आज एक अक्टूबर है एक अक्टूबर का मतलब माउंट आबू में वन सप्ताह का प्रारंभ माउंट आबू राजस्थान का इकलौता पर्वतीय स्थल माउंट आबू राजस्थान और गुजरात के बीच में सबसे प्रिय सबसे सुंदर सबसे लाडला पर्वतीय स्थल अगर पर्वतीय स्थल है तो यहां पे वन है और वन है तो वनजीव और यहां वन वनजीव है इसलिए स्थल उनका घर है हम घुसपैठिए हैं हम घुसपैठिए हैं जो यहां घुस आए हैं और उनकी महानता देखिए वन्य जीव की कि उन्होंने हमें खेदेड़ा नहीं यहां से हमने ही भले हमने ही भले अपने स्वार्थ अपने लालच अपनी लुलुता अपनी क्रूरता अपने क्षणिक लाभों के कारण उसमें से कई प्रजातियों को जातियों को नष्ट कर दिया हो किंतु उन्होंने हमें कभी भी यहां से जाने के लिए मजबूर नहीं किया और हम घुसपैठ के साथ साल दर साल दशक दशक दशक सदी दर सदी अतिक्रमण करते गए इस सप्ताह के प्रारंभ में एक बहुत ही सकारात्मक अनुष्ठान माउंटाबू में हर दिन किया जाता है वन्य विभाग की तरफ से इसके प्रारंभ को सम्मानित रूप से ऐलान किया जाता है और जो वन्य प्रेमी हैं, उन्हें बुलाया जाता है वो अपने विचार रखते हैं साल दर साल ये होता है जो लोग आते हैं जो अपने विचार रखते हैं अधिकतर ये पक्की बात है कि वो प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्रतिबद्धता में उनकी संगबद्धता में कहीं खोट नहीं है। किंतु पीड़ा की बात यह है कि उनकी आवाज जैसे नक्कार खाने में तूती की तरह से मर जाती है और एक अक्टूबर चला जाता है पहले सात दिन अक्टूबर के चले जाते हैं और फिर वही ढाक के तीन पार कोई भी संवेदनशील वन्य स्थल को वहां के खतरे में पड़े वन्य जीवों की प्रति ध्यान नहीं बातें सब करते ध्यान नहीं देते दे। उनका भी घर है उनकी भी गृहस्थी है उनका भी जीवन है फिर कुछ सरफिरे आते हैं गुरुदेव की एकला चलो की आवाज सुनकर वो एकला चलते हैं और जहां पे उन्हें राहत मिल सकती है वहां जाकर दरवाजा खटखटाते हैं जैसे भारत का मान्य उच्चतम न्यायालय भारत का मान्य उच्चतम न्यायालय या एन जी टी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं जबकि इन सब ने और देश के संविधान ने देश के कानून ने समय समय पर वन को और वन्य जीव को जिसमें पशु भी हैं और वनस्पति भी है उनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर सही निर्देश दे रखे किंतु जो प्रारंभ में मैंने कहा लालच लोलुकता हमारी क्रूरता वो हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हम गाये बहाए गए बगाए हम कुछ ना कुछ बहना बनाकर कुछ ना कुछ युक्ति लगाकर ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि एक बार फिर हम वन पे और वन्य जीव के जीवन पर कुटाराघात करते हैं और उस कुटाराघात से क्या होता है कि हम डायनामाइट लगाकर चट्टाने उड़ा देते हैं हम बेरहमी से सैकड़ों वर्ष उगरे पेड़ों को काट देते हैं और निर्माण के नाम पर प्रगति के नाम पर जो कि बहुत छदम है जो कि भूल है कि झूठ है उसके नाम पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिसके लिए माउंट आबू का वन माउंट आबू का वन्य जीव तैयार नहीं है इसको बचाने के लिए अगर हम अनावश्यक अनर्गल निर्माण की बात छोड़ दें और हम उस अधिकार की बात करें रोटी कपड़ा और मकान अर्थात मकान मकान सबको मिलना चाहिए और ये वन्य भूमि सबको मकान देने के लिए तत्पर है उदार है किंतु उससे ज्यादा अगर हम मांगेंगे तो निश्चित रूप से इसकी सारी की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी चट्टानें बिखर जाएंगी, पेड़ खत्म हो जाएंगे वन्य जीव लुट जाएंगे और सदा के लिए आने वाले कुछ सालों में ये पूरा का पूरा सुंदर रमणीय स्थल रेगिस्तान बन जाएगा हम क्यों अनावश्यक निर्माण की यहां बात करते हैं यहां जितना कुछ ये भूमि उठा सकती थी ये वन्य ढो सकता था उसने ढोया अब वो नहीं है आपको इस बात की दाद देनी होगी और साधुवाद देना होगा वन्य विभाग को जिसके पास सारे सीमित साधनों के बावजूद भी वो पाए पाए पाए कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करते रहते हैं प्रयास करते रहते हैं यही कारण है हम सारे हमारे सारे दोषारोपण के पश्चात भी आज उनके कारण वन में कहीं तो सुरक्षा है और वो सात दिन तक सघन प्रयास करते हैं पहले सबको बुलाते हैं सबके साथ चर्चा करते हैं फिर बच्चों के साथ मिलकर वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं भाषण प्रतियोगिता करते हैं चित्र प्रदर्शनी करते हैं कि बच्चे अपने विचार व्यक्त करें कि वो क्या समझते हैं पर्यावरण के बारे में वन के बारे में वन्य जीव के बारे में और फिर जो तत्पर होते हैं जो सहमत होते हैं जो उत्साहित होते हैं उनको वन में ले जाकर उनको वन से परिचय करवाते हैं आज निर्माण के कारण अंधाधुन निर्माण के कारण बहुत कम जंगल रह गया है बहुत कम वन स्थल रह गया है उसमें जीव सिमट गए हैं और क्योंकि वो सिमट गए हैं तो गाये बगाए वो आबादी में आ जाते हैं हम बेतरतीब से बेचैन हो जाते हैं ये भूल जाते हैं कि हम ए, ए, और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ पर और दखल करें और पशु बाहर आ जाएं, और हमारा द्वंद्व हो पशु के साथ मनुष्य का द्वंद्व हो यह हमारा जो प्रयास है वो भूल प्रयास है ये हमारी गलतियां हैं जिसके कारण ये द्वंद हो रहा है इसका समाधान क्या है निजी रहवासी मकान बनाने के अलावा हमें सारा निर्माण पूर्णतः बंद करना होगा वो भले व्यवसायी हो वो भले शिक्षा से जुड़ा हो वो भले धर्म से जुड़ा हो वो भले आध्यात्म से जुड़ा हो वो भले चिकित्सा से जुड़ा हो वो भले किसी और कारण से जुड़ा हो अपने घर के अलावा और कुछ बनाने का सोचना माउंट आबू को बर्बाद करने का प्रयास है और इसके साथ हमें हर रोज पेड़ लगाना होगा हर रोज मेरे से लोग पूछते हैं सर पेड़ कब लगाए मैंने कहा भैया बच्चे कब कर पैदा करते हो कोई वर्ष में निर्दिष्ट समय है कि उसी महीने में बच्चे पैदा होंगे सांस कब लेते हो पूछते हो नहीं उसी तरह से पेड़ कब लगाएं यह पर्वत इतना उदार है विश्व की एक ही स्थली है जहां पर हिमालय का चीर और रेगिस्तान का खजूर एक साथ उगते हैं यहां पे सब उगता है वृक्ष को खाली दो चीज चाहिए पानी और सुरक्षा एक बार वो पौधा युवा बन गया फिर वो आपको लाभ ही लाभ देगा अब मांगो चाहे मत मांगो आप अपनी गाड़ी निश्चित रूप से उसकी छाया में खड़ी खड़ोगे हमने जितने पेड़ लगाए हैं आज तक जितने लोगों ने वृक्ष प्रेमी ने पेड़ लगाए हैं वहां ये देखा गया है कि गाड़ी उनके पेड़ के नीचे खड़ी होती है अगर वो व्यक्ति वहां पहले ही पेड़ लगा देता तो उसको इतना देर इंतजार नहीं करना पड़ता पेड़ तो हमको लगाना होगा और यह कहना पेड़ कब लगाए ये बात जमीनी सर हमको तो हमें तो पेड़ बन जाना चाहिए बने बने शाखा फूल बने या प्रशाखा वृक्षमय हो जाए जीवन जन जन कर दे जग को मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधुबन मधु मधुबन हम हर कोने को मधुबन बना दे इतना सुंदर मधुबन कि हम खुद देखें तो लगे क्या स्वर्ग है ये लोग देखें तो कहें क्या स्वर्ग है ये अनजान देखे तो लगे क्या स्वर है पहचाना व्यक्ति देखे तो क्या स्वर है और हम पेड़ को प्रार्थना बना लें कौन है धरती का गहना पेड़ पेड़ पेड़ किस पे निर्भर नदी का बहना पेड़ पेड़ पेड़ किससे है जीवन का चैना पेड़ पेड़ पेड़ अरे सुमिरन कर ले दिन और रहना पेड़ पेड़ पेड़ सुमिरन कर ले दिन और रहना पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ गजल है पेड़ गीत है पेड़ राग खुशहाली अंग अंग है जीवन दाता अमृत डाली डाल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 आपके मरण दिन पर नहीं आपकी शादी के लिए नहीं किसी उत्सव पर नहीं रोज पेड़ लगा पेड़ अपने आप में एक उत्सव होना चाहिए उस उत, उत्सव को हमें जीवन के उत्सव की तरह से मनाना चाहिए पेड़ दिवाली का द्योतक होना चाहिए जैसे आप दिवाली मनाते हैं जैसे आप क्रिसमस मनाते हैं जैसे आप ईद मनाते हैं जैसे आप जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे रोज पेड़, पेड़ लगाकर उसका एक नन्ना सा प्यारा सा सुंदर सा अद्भुत सा रमण्य सा उत्सव मनाइए क्योंकि पेड़ आपको लगाना ही होगा ये हर हर हर हर उलझन का उत्तर है पे पे लगाएंगे हम पे पे लगाएंगे हम राति दिन सुबह शाम पे लगाएंगे हम राति दिन सुबह शाम पे लगाएंगे हम पे पे लगाएंगे हम एक ही हल है एक ही हल है एक ही हल है पेड़ लगाना हर उलझन का एक ही हल है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 और लगाने के बाद हम उसको पालेंगे पोसेंगे अपने बेटी की तरह से अपनी बेटी की तरह से अपने बच्चे की तरह से और उसको बड़ा करेंगे और जब वो बड़ा हो जाएगा मैंने आपसे कहा फिर आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा वो बिन मांगे सब कुछ देगा आपको वो छाया देगा फल देगा और वो सब जो मृत्यु के बाद अपनी चिता में पेड़ जलाते हैं सात मन, मन वो लकड़ी भी देगा आपको नहीं तो आप कैसे जलेंगे आप सोचिए एक समय ऐसा रहेगा पेड़ नहीं है कुत्ते बिल्ली चील हमारी लाशें खाएंगे नहीं, नहीं अपने को वो दृश्य नहीं लाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि भैया जंगल तो जंगल है कानून भी कहता है कोर्ट भी कहता है संविधान भी कहता है जंगल से आप एक पत्ता नहीं निकाल सकते अगर आप ये सोचते हैं कि जंगल के जामुन जंगल के करोंदे जंगल के आम से आप तोड़कर अचार निकाल सकते हैं और आचार बना आप व्यापार कर सकते हैं माफ कीजिएगा न कानून आपको इसकी इजाजत देता है न संविधान न प्रकृति और न वो समाज आपको अनुमति देगा जो इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा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 हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल, बोल, बोल, बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल हल्ला बोल बोल बोल बोल आइए हम हल्ला बोल ब्रिगेड बनाते हैं एक ऐसी ब्रिगेड जो निरंतर इस अद्भुत विरासत को बचाए यह गई तो हम गए और मानिए हमारा जीवन इस विरासत से जुड़ा हुआ है आज जो कुछ भी माउंट अब में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यहां पहाड़ है यहां पेड़ है यहां जंगल है जंगल में जीव है ठीक है हमारा राजा थे यहां से किंतु ये तो एक मान्य बात है आदिकाल से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 से कल -कल, शेर से होती है पानी की कलकल शेर से होती है पानी की कलकल वरना भैया वरना भैया वरना भैया सब कुछ अमंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल, मंगल। आइए हम पर्यावरण बचाएं शेर को बचाएँ पेड़ों को बचाएं और इस तरह से स्वयं को बचाएँ ये जो गीत आपने सुना ये अब कई फ़ोन की कॉलर ट्यून बन चुका है जिसको भी ये कॉलर ट्यून चाहिए खासकर बीएसएनएल फोन के धारक वो मेरे नंबर पे फोन कर कर इस कॉलर ट्यून को अपने फ़ोन में ले सकते हैं मेरा नंबर नाइन फोर वन फोर वन फाइव थ्री डबल टू वन दोहराता हूँ नाइन फोर वन फोर वन फाइव थ्री डबल टू वन आप सब इस कॉलर को अपने फोन में उतार लीजिए और रोज याद कीजिए कि आपका दायित्व है इस अद्भुत विरासत को बचाने का नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम इस सप्ताह को मना सकते हैं सप्ताह ही नहीं रोज ही हमें मनाना है और हर दिन हमें पेड़ लगाना है ये आपका संदेश था और पूरे जुनून के साथ आपने बोला और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जो लिस्नर्स है इस वक्त सुन रहे हैं और आप भी अपने परिवार वालों को जरूर बताइए कि इस तरह की बातें हैं और वन्य जो सप्ताह है अभी चल रहा है इसके अंतर्गत भी आप पेड़ लगा सकते हैं इसके बाद भी पेड़ लगाने का ये जो कार्य है अनावृत चलता रहे चलता रहे चलता रहे ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरता जाए भरता जाए तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छा लगा अरुण शर्मा जी से बात करके और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ उन्होंने कॉलर ट के लिए अपना नंबर भी दिया है और वन्य जीव से या फिर जंगल से जुड़ी जो भी बातें आपको अगर उनसे शेयर करना है या बात करना है उनसे कुछ राय सलाह करना है तो जरूर अवश्य फोन करके उन्हें तकलीफ दे सकते हैं वो हमेशा इस सेवा के लिए उपलब्ध है और आप उनसे फोन करके भी इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं आपको किसी भी विषय की जानकारी अगर चाहिए इसी कार की तो जरूर हम दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप सभी खुश रहें मस्त रहें और पेड़ जरूर लगाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए